जो रक्षा भिन्न रक्षा भिन्न अर्थ में आसने पर होता है तो मतलब भक्षण अर्थ में या तो भुगने अर्थ में क्या होता है भुगने में क्या होता है पालन में या रक्षा अर्थ में क्या हो जाएगा पालन अर्थ में कौन सा सच होगा नहीं और उन्होंने सूत्र है ना इसका रक्षा भिन्न अर्थ में रक्षा अर्थ क्या है भोगना तो रक्षा भिन्न में क्या होता है सूत्र में में में में होता होता है है मतलब पालन पालन पालन पालन पालन क्या क्या तो होगा का विधान करता है तो पालन में क्या रहा हाँ ना ताम था होने तो के कारण क्या हो जाएगा शंकर अर्थ किया है पालन वो मतलब व्याकरण के नियम के अनुरूप नहीं है है न अनुरूप नहीं क्योंकि क्यूँकी वो आत्मनिर्भ होने ऐसी उसका अर्थ होना ही है पालन करना अर्थ उसका नाम से लोका अंधे नाम ऐसी लोका प्रत्या ये के साथ आया है ना असुरिया का होता है आशुरी स्वभाव वाले आशु वाले वाले में दो प्रकृतियाँ आई है देवी प्रकृति और प्रकृति दो प्रकृतियों का वर्णन गीता में आया है वहाँ प्रकृति के लिए क्या शब्द है क्या शब्द है इसका अर्थ देखेंगे यहाँ असूर्या करते अर्थ आसुरी स्वभाव वालों को आसुरी स्वभाव वालों को प्राप्त होने वाले असूर्या का वालों, तो, आ, वालों को प्राप्त होने वाले नाम का प्रसिद्ध है? नाम का क्या है? स्वभाव वालों को प्राप्त होने वाले प्रसिद्ध हुए लोग प्रसिद्ध? असुरिया का क्या हुआ स्वभाव वालों को कौन प्राप्त होने वाले असुरिया का कितना कौन प्राप्त होंगे लोग लोका का का लोक नाम क्या है प्रसिद्ध को प्राप्त होने वाले प्रसिद्ध हुए लोक अंधेन तमसागृता है समझते सघन घोर घोर घोर अंधकार कर आच्छादित है अथवा ज्ञापर अंधकार से आच्छादित है आसरी स्वभाव वालों को प्राप्त होने वाले हुए प्रसिद्ध लोग हुए प्रसिद्ध लोग घोर अंधकार से व्याप्त है ठीक है व्याप्त है घोर अंधकार से व्याप्त है खूब अंधेरा ही रहे तो अच्छा लगेगा नहीं सूर्य का प्रकाश ना हो हो जाए तो बहुत परेशानी होती है तो ऐसे ही कुछ नरक लोक हैं वहाँ पर क्या होता है अंधकार ही अंधकार प्रसिद्ध कहाँ है शास्त्रो में प्रसिद्ध है अन्य शास्त्रो में है ऐसा क्या होगा कान से प्रेत्य अभिगछ अभिगछना आत्मना जना ऊपर की पंक्तिगंध में तो हो जाएगा ना असूर्या नाम पे वो जैसा लिखा है वो इसी अंगे हो जाएगा ठीक है और नीचे के पंक्तिगंध में देखना क्या ये के आत्मन जना हा। और जो कोई आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं आत्मा का हनन करने वाले प्राणी हैं, जैसे ना आत्मा नित्य है उसको मारा जा सकता है नहीं नहीं, लेकिन तो आत्मा का हनन करने वाले मतलब ये अपनी अधोगति करने वाले अपनी करने हाँ वास्तव में अपने आत्मा को न जानना ही उसका हनन करना है आत्मा को न जानना ही है आत्मा को न जानना उसका हनन करना है जानने के कारण अपने को ठीक ठीक जानने के कारण लोग क्या करते हैं तो ये करना अपने को ठीक जानने के कारण को क्या अपने करना हो गया ठीक है अच्छा ये और जो कोई आत्मा का हनन करने वाले लोग है वे करे लोग जीव प्राणी, क्या था प्राणी, और जो कोई आत्मा का हनन करने वाले प्राणी हैं, है वे प्राणी प्रेत प्रकार से मर करके दान करके उन लोगों को अभिक्षण है जाते हैं या प्राप्त करते हैं जाते हैं या प्राप्त करते हैं दोनों ही बात होगी अभी लगाया है ना तो मतलब निरंतर प्राप्त करते रहते हैं निरंतर प्राप्त करते जो गति अर्थ वाली धातु है ना गंभीर है धातु का प्राप्ति अर्थ होता है ठीक है आ, और जो कोई आत्मा का आनंद करने वाले प्राणी हैं, है ते वे प्राणी मर कर हो जाएगा। ते वे करके तान से क्या लेना तान लोक तान है मतलब? को उन लोगों को तन उन का क्या लोगों उन को ते से क्या लेना है वे प्राणी कर व्यक्त करते हैं मर करके तान उन लोगों को निरंतर प्राप्त करते हैं तो सभी उन्हीं लोगों को प्राप्त करते रहते हैं तक हो जाएगा अब यह यहाँ पर देखेंगे भाष्य में आएंगे ये भाष्य देखेंगे तो देखना अपने को ना जानना ही क्या है हनिन करना है तो इसमें भाषण में देखेंगे आत्मज्ञान विद्रा नाम प्राप्त हम लिखा है ना हेडिंग यही है ना जो वेदांताचार्य भाष्य आप पढ़ रहे हैं इसमें यही हेडिंग आत्मज्ञान विद्र नाम प्राप्त आत्म आत्मज्ञान से रहित प्राणियों को प्राप्त होने वाला स्थान ठीक है आत्मज्ञान से रहित प्राणियों को प्राप्त होने वाला स्थान अब देखो हस्त में आइए वक्ष माड़ विद्यायाम वक्ष माड़ विद्या कौन जो इसमें सबसे ब्रह्म विद्या कही जाने वाली है कही जाएगी ठीक है वक्ष माण कर रहे आगे कही जाने वाली आगे विद्यायाम कर ब्रह्म विद्याम आगे कही जाने वाली ब्रह्म विद्या में शीघ्र प्रवृत्ति के लिए ब्रह्म विद्या में शीघ्र प्रवृत्ति के लिए अच्छा शीघ्र प्रवृत्ति के लिए देखेंगे कुछ दूर अवस्थम भावी इतिहास लिखा हुआ है ना कुछ मतलब एक लाइन डेढ़ लाइन छोड़ के लिखा है ना अवस्थ्यम भावु इसी हाँ मतलब वक्षमाण ब्रह्म विद्या में शीघ्र प्रवृत्ति के लिए इतिहास यह कहते हैं यह क्या कहते हैं असुर्या नाम के लोका प्रत्यांति ये क्या क्या मनो जनाहा आगे जो दिया ना संकेत मंत्र का पहला शब्द क्या असुरहा अंतिम शब्द क्या है जना तो दोनों लिखे ना वहां पर हाँ। पूरा मंत्र हो गया हां वक्ष मण विद्या में शीघ्र वृत्ति के लिए इतिहा इसे कहते हैं ठीक है तो किसे कहते हैं इस मंत्र के द्वारा तो वो बीच में लिखो है न इस मंत्र के द्वारा कहते हैं किसे कहते हैं देखिए उक्त प्रकार ब्रह्म वेदन ब्रह्म वेदन करते ब्रह्म ज्ञान कर है? उक्त प्रकार वाला ब्रह्म ज्ञान प्रकार वाला का मतलब हुआ कि कर्म योग जिसका अंग है ऐसा ब्रह्म ज्ञान कर्म कर्म योग रूप अंग वाला कर्म योग जिसका साधन है ऐसा ब्रह्म ज्ञान कैसा ब्रह्म ज्ञान कर्म योग जिसका साधन है ऐसा ब्रह्म ज्ञान अच्छा निषिद्ध की निवृत्ति भी आया था क्या अभी तक नीज़? सिद्ध की निवृत्ति करना है ना आया था ना कि जो दुराचार से विरत नहीं है वो ब्रह्म विद्या से परमात्मा को नहीं पा सकता है तो कर्म योग रूप साधन वाला ब्रह्म ग्यान। ब्रह्म ज्ञान ज्ञान मतलब ब्रह्म विद्या तथा निषिद्ध कर्मों की निवृत्ति रूप साधन वाला ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का क्या साधन बनेगा निषिद्ध कर्मो की निवृत्ति ठीक है हाँ मतलब क्या है निषि कर्मो की निवृति ठीक है निषिद्ध कर्म का अभाव तो उस प्रकार वाला मतलब कर्म योग रूप साधन वाला तथा तो निषिद्ध की निवृत्ति रूप साधन वाला कौन तो, है ब्रह्म ज्ञान वेदन का से ब्रह्म ज्ञान ऐसे ब्रह्म ज्ञान से रहित होने के कारण ऐसे ब्रह्म ज्ञान से रहित होने के कारण विषणा योगात क्या क्या विषण और विषणा होने के कारण षणा का योग होने से मतलब का धन की होता है इच्छा।, इच्छा तो धन की इच्छा किसकी इच्छा धन की हाँ वैसे तो ऐसा ये वित्ते जो है अन्य वित्ते जो है धन के अलावा और भी चीज उसका भी उपलक्षण उपलक्षण है तो जैसे कि लोकृष्णा होती है ना क्या होती है लोकष्णा पुत्र ऐष्णा और वित्तना इन सभी ऐसाओं का त्याग करना चाहिए तो यहाँ पर अभी क्या बताया इन्होंने तो वित्त वित्त बताया है तो ये दूसरी ऐसाओं का क्या बन जाएगी उपलक्षण बन जाएगी वित्त ईष्णा सब है ना वृद्धि हो जाएगी एक जगह ऐपाठ बना दो ठीक है वित्त हाँ वित्तनाष्णा षणा ए में बनाओ ना वित्त ठीक है वित्त अब देखेंगे कि वित्तेषण होने के कारण दो कारण बताए हैं कि ब्रह्म ज्ञान से रहित होने से और विषणा होने से पहला ये तो क्या होगा ब्रह्म ज्ञान से रहित होने से और दूसरा विषण हाँ विषणा होने से तो वित्तेषण होने से क्या होगा अन्यथा भवद भी ज्ञान तो यदि ब्रह्म ज्ञान से रहित व्यक्ति है और ऐसा है तो ठीक ठीक वो समझ पाएगा तो यहाँ पर जो अन्यथा भगवदी ज्ञान अनुष्ठानी है ना इसका टिप्पणी में देख लो इस पुस्तक में देख लो जिसके पास है अन्य बैठकरी से, तो से लगाने से अच्छा लगेगा अन्यथा भगवदी ज्ञान अनुष्ठानी कर हम टिप्पणी के दस्ते चलते है टिप्पणी मिलेगी एक नंबर अन्यथा भगवदी ज्ञान अनुष्ठानी अन्यथा भावा अन्यथा भाव किसका ज्ञान का और अनुष्ठान का है है ना ना अन्यथा अन्यथा अन्यथा करते भाव से मूल में उसका क्या अन्यथा अन्यथा भावों से तो अन्यथा भाव किसका ज्ञान का और अनुष्ठान से तो तेसाम अन्यथा भाव मतलब ज्ञान का अन्यथा भाव और अनुष्ठान का अन्यथा भाव यथा ज्ञान अन्य भाव जैसे पहले ज्ञान का अन्यथा भाव देखना मूल में दो तो शब्द है ना ज्ञान अनुष्ठान ही ज्ञान अनुष्ठान अन्य अन्य भाव से, किसका बता रहे हैं ज्ञान का अन्यथा भाव मतलब ज्ञान का भिन्न प्रकार भिन्न प्रकार वाला ज्ञान होना ज्ञान का अन्यथा भाव मतलब अन्य प्रकार से ज्ञान होना अन्य प्रकार से ज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान से विपरीत ज्ञान तो विपरीत ज्ञान देखेंगे तो देखना ये आत्मा आत्मा किसको समझना चाहिए आत्मा को आत्मा को आत्मा hmm. को आत्मा समझना ठीक है और देखो तो hmm. आत्मा समझना ठीक है क्या तो लगाइए अनात्मा आत्मबुद्धि अनात्मा में आत्मबुद्धि मतलब अनात्मा को आत्मा समझना अनात्मा को आनात्मा आत्मा समझना जो देह आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझना इसी को दे आत्मबुद्धि कहते हैं है ना तो अनात्मा को हाँ अनात्मा में आत्मबुद्धि मतलब दे में आत्मबुद्धि देह में आत्म, दे में। आत्म तो ये ध्यान देना आत्मबुद्धि करते आत्मा समझना या आत्मा का ज्ञान आत्मा का ज्ञान आत्मा किसको समझा आपने दे आत्म बुद्धि या देहात्म आत्मज्ञान कहेंगे ना देहात्म आत्मज्ञान ये यथार्थ ज्ञान है कि की भ्रम इसे देहात्म आत्मज्ञान को क्या कहते हैं देहात्म भ्रा क्या कहते हैं तो भ्रम भी एक प्रकार का ज्ञान है आ ज्ञान है तो अब ध्यान देना तो ये ये यथार्थ ज्ञान है अथवा अन्य प्रकार से ज्ञान हुआ है अन्य प्रकार। इसको कहेंगे ज्ञान का अन्य था ज्ञान का अन्य का। प्रकार ज्ञान होना ज्ञान तो ज्ञान का अन्य क्या हुआ देह में आत्म बुद्धि देह में आत्म देव को आत्मा समझना लग गया अश्वे स्वमिति बुद्धि अश्वे मतलब जो अपनी वस्तु नहीं है अश्वे का अपने से भिन्न वस्तु में अपने से मतलब क्या हुआ जो वस्तु अपनी नहीं है उसमें जो वस्तु अपनी नहीं है उसमें स्वम की बुद्धि जो वस्तु अपनी नहीं है उसको अपनी समझना उसको अपनी बुद्धि मतलब समझना जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपना समझना तो ये भी क्या हुआ यथार्थ ज्ञान हुआ ये क्या हुआ भ्रम यह ज्ञान का अन्यथाभा हुआ है ज्ञान का अन्यथाभा हुआ है लग गया आदि रूपा इत्यादि रूप क्या होता है ज्ञान का अन्यथा ज्ञान का अन्य भाव ठीक है अब ज्ञान का अन्यथा भाव किस कारण से हुआ कि उक्त प्रकार वाले ब्रह्म ज्ञान से रहित होने के, के कारण और विषणा का योग जब एषणाए रहती है तो ठीक ठीक आत्मा को नहीं समझा जा सकता है है ना येषणाओं के रहते ठीक ठीक आत्मा स्वरूप को नहीं समझ सकते तो ये ज्ञान का अन्यथा भाव हो गया अब वही टिप्पणी में और थोड़ा देखना अर्थ मतलब अब अनुष्ठाने अन्यथा भाव अब अनुष्ठान में अन्यथा भाव मतलब अनुष्ठान का अन्यथा भाव समझ सकते हैं है ना वहाँ ज्ञानस अन्यथा भाव था तो यहाँ अनुष्ठान में अन्यथा भाव अथवा अनुष्ठान अन्यथा भाव भी ऐसा कर सकते है तो यज्ञ शास्त्र विधि उस विद्य यज्ञादि आचरणम शास्त्र विधि को छोड़ करके यज्ञ आदि का अनुष्ठान करना शास्त्र में जो है ना कि मम अहंकार से रहित होकर के है ना अहंकार से रहित होकर के सात्विक बुद्धि से बल्कि न्याय अर्जित ढंग से यज्ञ आदि करना किससे करना न्याय अर्जित ढंग से यज्ञ आदि करना अहंकार से शून्य होकर के भगवत समर्पित होकर के और इसके यज्ञ करने से हमारा खूब नाम हो जाएगा हमारी खूब प्रतिष्ठा हो जाएगी ये शास्त्रीय विधि हुई नहीं। नहीं। ये तो गीता में आज भी स्वभाव वालों काम कहा गया दम देना अविधि पूर्वक हम जो दम से अविधि पूर्वक करते हैं दम से करते हैं है ना तो विधि है वो कैसे है? तो उस प्रकार से अनुष्ठान करना क्या है अनुष्ठान का अन्यथा अन्यथा भाव भाव ठीक है अब अब लगाइए देखना मूल में से ज्ञान अन्यथा भाव के द्वारा या अन्यथा भाव से ज्ञान और अनुष्ठान के द्वारा अन्यथा भाव से ज्ञान और अनुष्ठान के अन्यथा भाव से ज्ञान और अनुष्ठान के द्वारा अन्यथा भाव से ज्ञान के द्वारा मतलब अन्यथा भाव मतलब क्या अन्यथा भाव से ज्ञान और अनुष्ठान से मतलब अन्यथा भाव से ज्ञान मतलब भ्रम ज्ञान और अन्यथा भाव से अनुष्ठान से मतलब शास्त्र विपरीत से अनुष्ठान करने से विपरीत विधि से विधि को छोड़कर अनुष्ठान करने से आत्मघातियों का आत्मा का हनन करने वालों का नरक में आत्मघातियों का नरक में ठीक है तो आत्मघात में ध्यान देना आत्मघातियों का नरक में गिरना अवश्य है अब ध्यान देना आत्मघाती कैसे होते हैं अन्यथा भाव से ज्ञान अन्यथा भाव से ज्ञान होने से अन्यथा भाव से और अन्यथा भाव से अनुष्ठान करने से ठीक है अन्यथा भाव से ज्ञान अन्यथा भाव से समझने से अन्यथा भाव से और अन्यथा भाव से अनुष्ठान करने से मतलब अन्यथा करना हाँ अन्यथा भाव से समझने से और अन्यथा भाव से कर्मानुष्ठान करने से अन्यथा भाव से समझने से मतलब दे को आत्मा समझने से जो वस्तु अपनी नहीं है उसको अपनी समझने से के अलावा हाँ, से तो ऐसा लेना ऐसा समझने से होगा आत्मघाती ध्यान दे। देना ज्ञान और अनुष्ठान से क्या होगा व्यक्ति क्या होगा आत्म आत्म आत्म जो अन्य प्रकार से समझेगा दे को आत्मा समझेगा जो वस्तु अपनी नहीं है उसको अपनी समझेगा तो ऐसा समझने ऐसी व्यक्ति क्या हो जाएगा समझने से क्या होगा और आत्मघाती का कहाँ गिरना होगा नरक तो अन्य प्रकार से ज्ञान और अनुष्ठान से आत्मघातियों का नरक में गिरना निश्चित है थोड़ा ये सोचिएगा और आप बताऊंगा आपको या ऐसा समझ लेना कि जो आत्मघाती हैं वो इनके द्वारा नरक में गिरेंगे ये अच्छा हाँ। समझना रहेगा क्या आत्मघाती लोग इनके द्वारा नरक में ये ठीक रहेगा ऐसा समझना आत्मघाती इनके द्वारा नरक में गिरेगा तो ऐसा समझना देव को आत्मा समझने से गिरेगा नरक में गिरेगा और देव को आत्मा समझने वाला है आत्मघाती देव को आत्मा समझने वाला है आत्मघाती ठीक है और जो वस्तु अपनी नहीं है उसको अपनी समझने वाला को क्या देंगे आत्मघाती वो किससे गिरेगा नरक में किस ऐसी जो अपनी नहीं है उसको अपनी ऐसा लगाना तो इन दोनों एक के लिए हैं, एक ही दोनों के लिए है, वो आत्मघाती भी बनाएगा और नरक में भी नहीं देखना हाँ ठीक है ऐसा समझो आप ऐसा समझना देव को आत्मा समझने वाला आत्मघाती है देव को आत्मा समझने वाला आत्मघाती है, और देव को आत्मा समझना और समझने वाला भी अंतर हो गया तो देव को आत्मा समझने वाला आत्मघाती है और वो किससे नरक में गिरेगा देव आत्मा समझने जो वस्तु अपनी नहीं है उसको अपनी समझने वाला और किस नरक में गिरेगा देखे लो। देखे लो। देखे लो। नहीं। जो की वस्तु भी समझने ऐसी इसी प्रकार ध्यान देना शास्त्री विधि को छोड़कर कर्मानुष्ठान करने वाला क्या आत्मघाती वो किस पे नरक में गिरेगा विधि को छोड़कर कर्मो को करने वाला करने ऐसी करने ऐसी करने वाला कौन है आत्मघाती गिरेगा किस उनको करने तो यहाँ जो नरक नरक पात अवस्था भी है किससे ज्ञान और अनुष्ठान से और किसका आत्मघाती होगा वैसा करने वालों का वैसा करने वालों का हाँ। चोरी करने वाले को चोरी से नरक की प्राप्ति उसी तरह का वाक्य है अब इस त्या इस बात को असुरिया नाम के लोग इस मंत्र के द्वारा कहा जाता है दोबारा लगाइए इस पंक्ति को एक बार हम और बोलने देते हैं आगे कही जाने वाली ब्रह्म विद्या में शीघ्र प्रवृत्ति के लिए ब्रह्म विद्या में शीघ्र प्रवृत्ति के लिए कर्म योग रूप साधन वाले तथा निशिध कर्म की निवृत्ति रूप साधन वाले ब्रह्म ज्ञान से रहित होने के कारण और विद्वेश का योग होने के कारण अन्य प्रकार से ज्ञान और अनुष्ठान के द्वारा अन्य प्रकार से ज्ञान और अनुष्ठान के द्वारा अन्य प्रकार से चल देना अन्यथा भाव से अन्यथा भाव से ज्ञान और अनुष्ठान के द्वारा आत्मघातियों का नरक में गिरना अवश्यम भावी है मतलब अनिवार्य है, है इस बात को कहते हैं असुरिया नाम से इस मंत्र के द्वारा ध्यान देना दो बात कही जा रही है इस मंत्र से दो बात कही जा रही है अभी रुक जाओ अब ध्यान देना तो ये अवश्यम है यह कहते हैं यह बात के मतलब आत्मघातियों का नरक पात अवश्य है आत्मघातियों का नरक में गिरना अवश्य भावी है इस बात को कैसे हैं मंत्र के द्वारा इस बात को मंत्र से कहते हैं क्यों कहते हैं विद्या में शीघ्र प्रवृत्ति के लिए विद्या में शीघ्र प्रवृत्ति के लिए ध्यान देना यदि ब्रह्म विद्या में किसी ने शीघ्र प्रवृत्ति नहीं की ब्रह्म विद्या में शीघ्र प्रवृत्त नहीं हुआ मतलब ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान शीघ्र शुरू नहीं किया ब्रह्म विद्या में नहीं लगा तो नहीं लगेगा तो कुछ न कुछ तो करेगा ही तो कुछ न कुछ करेगा ही तो क्या करेगा वो शास्त्री विधि को छोड़कर सर्वानुष्ठ कर सकता है अथवा क्या कर सकता है देखवास सकता है और ये क्यों करेगा क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से रही है और अवेशा है तो सब करेगा और करने से क्या हो जाएगा उसका नरक हो जाएगा तो नरक से बचने के लिए क्या करना चाहिए ठीक ठीक प्रवृत्त प्रवृत्त होना चाहिए ब्रह्म विद्या में हो जाना नर से बचने के लिए क्या करना चाहिए ब्रह्म विद्या में ठीक प्रवृत्त हो जाना चाहिए अब गार्ड अंधकार से व्याप्त है ना बहुत दुखदायी है मतलब हुआ ये असुरिया शब्द आया है उसको देखेंगे पुस्तक में असुर आशुरत्स्वमितियत। आशुरत्स्वमितियत। आशुरत्स्वमितियत। तो यहां पर क्या है पाणनी सूत्र है असुर शब्द है असुर के द्वारा क्या प्रत्यय हो जाएगा और असुर में हो जाएगा चासे असूर्य बनेगा बहुवचन में असुर्या है ना प्रथमा बहुवचन में तो असुर्या का क्या अर्थ है आसुर प्रकृति नाम अनुभाव्य असुर प्रकृति वालों को असुर प्रकृति वालों को प्राप्त होने वाले अथवा असुर प्रवृत्ति वालों के अनुभव में, में आने वाले असुर प्रवृत्ति वालों के अनुभव में आने वाले। आ, तो ये जो वस्त, वस्तु प्राप्त होती है ना सांसारिक वो तो अनुभव में आती है है ना? असुर प्रवृत्ति वालों को प्राप्त होने वाले भी अर्थ कर सकते हैं प्राप्त भी कर सकते हैं अनुभव्या भी अर्थ कर सकते हैं क्या अर्थ में प्रत्यय हुआ मतलब असुरों की अपनी वस्तु असुरों की अपनी वस्तु संपत्ति इस अर्थ में प्रत्यय हुआ है अनुभव्य अर्थ हो सकता है प्राप्त भी हो सकता है ठीक है प्रकृति वालों के अनुभाव से नाम या शब्द प्रसिद्ध है नाम प्रसिद्ध हो नाम या शब्द शब्दीता नरक संगीता लोका ते नरक नाम वाले अत्यंत भीषण लोग इतने अंश का क्या अर्थ तो हो जाएगा आसुरी प्रकृति वालों को आसुरी स्वभाव वालों को प्राप्त होने वाले प्रसिद्ध नरक नाम वाले अत्यंत भीषण लोग हैं नरक नाम वाले अत्यंत भीषण लोग हैं पुनः विषनष्टी पुनः उनको पुनः उनको विशेषण लगाकर कहते हैं पुनः उनको विशेषण पुनः उनको विशेषण लगाकर कहते हैं भैया पुनः उनके विशेषण लगाते हैं अंधेना तमसा अवृता अंधेना तमसा आवृता यहाँ अंधेन कर्थ किया है गाडेना अंधेन का क्या अर्थ है घोर और तमसा का अर्थ है अंधकार आद्रता का क्या अर्थ है व्याप्ता? वे लोग गार्ड अंधकार से व्याप्त हैं, ठीक है अब ध्यान देना हमने क्या बताया था क्या अच्छा ये आत्मना जना और जो कोई आत्मा का आनंद करने वाले प्राणी है नर कर के उन लोगों को अभिगछति निरंतर प्राप्त करते हैं है ना यहाँ शब्द अर्थ देखेंगे उन लोगों को वे लोग कैसे हैं अंधकार से व्याप्त हैं तो उन्हें प्रकाश की प्राप्ति होगी तो तान कर आलोक प्रसंग रहितान प्रकाश के प्रसंग से रहित या प्रकाश की प्राप्ति से रहित प्रकाश की प्राप्ति से रहित हाँ स्थान कर आलोक की प्राप्ति से रहित ठीक है हाँ? आलोक के प्रसंग से रहित ते अच्छा मर करके वे लोग प्राप्त करते हैं ते कर्थ क्या हो कैसे क्या लेना है बोलो आत्मघाती स्वात्मघाती स्वात्मघाती तो मतलब आत्म अपनी आत्मा का हनन करने वाले अपनी आत्मा का हनन करने हनें करनें करनें। वाले कब प्रयत्त का अर्थ है मर का प्रयत्त का क्या है यहाँ क्या अर्थ किया है तदातन देहा उत्क्रम में कि उस समय विद्यमान देह से उत्क्रमण करके उस समय विद्यमान देह से मतलब जिस देह में है उस देह से उत्क्रमण करके मतलब उस देह से निकल करके मर करके अर्थात अर्थात तत्कालिक दे ऐसी मर करके मरकर अर्थात तात्कालिक दे ऐसी निकल निकलकर तात्कालिक ता दे ऐसी निकल कर, निकल कर।, कर। अभी प्राप्त हुई कार्सने प्राप्त हुतीसनेन करते निरम की निरंतर पूर्णता से पूर्णता से निरतर प्राप्त करते रहते हैं पूर्णता से निरंतर प्राप्त करते रहते पूरी तरह हमेशा प्राप्त करते रहते हैं उन लोगों को है ना पूर्णता से निरंतर प्राप्त करते रहते हैं उन लोगों को कौन पौन? ये के जो कोई चाहे वो देवता जाति वाले हो या मनुष्य जाति वाले हो है ना देवता जाति वाला देवता मनुष्य जाति वाला चाहे तो देवता हो या मनुष्य हो तथा ब्राह्मण क्षत्रियदी आदि वह ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रियदि कोई भी हो है तो ना तो ऐसा तो आत्महना तो आत्महना तो करके तो देखेंगे ये तैतृ की श्रुति है यहाँ पर असन एवस्था वेद चेत इति इसमता असत कलता स्वात्मा अब देखना असन एवस्था भवती असद्रम वेद चेत चेत मतलब ब्रह्म असत वेद चेत है ना पहले इस अंश को देखेंगे क्या असद्रम वेद चेत ब्रम असत ब्रह्म असत है ऐसा समझेंगे या ब्रह्म इसमें देखो इसमें सरलता से लिखा है इसमें तो टिप्पणी देखो इसकी हाँ इसमें सरलता से लिख दिया है सद टिप्पणी में होगा कहीं है इसी मंत्र में हाँ बीस पेज की टिप्पणी है देखिए इस अंश का अर्थ है जो शुद्धि उद्रीत है ना असद्रम उबे चेत असत ब्रम यहाँ ऐसा लगाना ब्रह्म वेद ब्रह्म वेद, वेद।, वेद। इति और एकद को जोड़ दिया है के लिए आसत चेत है जोड़ा गया है और शब्द बैठाइए यहाँ असत वेद चेत का क्या हुआ ब्रह्म वेद, वेद। इति असत चेत है ना ब्रह्म को जानता है यदि ऐसा असत्य है मतलब यदि ऐसा नहीं है ब्रह्म को जानता है यदि ऐसा नहीं यह ऐसा ऐसा इसी और चेत कर से यदि अवसत कर, कर, कर ब्रह्म को जानता है यदि चेत का क्या है यदि इसी एत ऐसा अवसत कर ऐसी नहीं ब्रह्म को जानता है यदि ऐसा नहीं तो मतलब क्या हुआ ब्रह्म ना चेली यदि ब्रह्म को नहीं जानता है यदि ब्रह्म को नहीं जानता है, जानता है। आ, इसके अनुसार ये किस अर्थ हो गया ध्यान देना ना अपनी आत्मा में अंतर आत्मा रूप से परमात्मा रहते हैं इसलिए परमात्मा साक्षात्कार के पहले किसका साक्षात्कार होता है तो ब्रह्म को नहीं जानना है तो उसका कारण अपने को भी नहीं जानता या पहले ठीक है लगाइए यहाँ देखेंगे तो असन होती पहला से ना वह एव यहाँ पर एवं यहाँ पर सदृश में है जैसे असमे है वह असत जैसा हो जाता है वह कैसा हो जाता है असत जैसा हो जाता है तो असत जैसा हो जाता है इसका मतलब ये हो गया अविद्यमान जैसा हो जाता है अविद्यमान जा। आत्मा आत्मानित है हमेशा विद्यमान रहती है ना आत्मा आत्मानित्य है वो हमेशा विद्यमान रहती है कभी अविद्यमान हो सकती है नहीं इसलिए क्या करते हैं अविद्यमान जैसा होता है अविद्यमान जैसा अविद्यमान जैसा होता है मतलब भी कहते हैं ना कोई आदमी बिलकुल दिनहीन हो या स्वस्थ ना हो तो कहते हैं क्या जी, जीता जैसा है वस्तु तो में जीना कहा गया तो उसी विपरीत से लेंगे कि जो परमात्मा को नहीं जानता है वो असत जैसा होता है मतलब अपने को नीचे ले जाने वाला क्या मतलब होगा अपने, अपने को, को नीचे ले जाने वाला हाँ अपने को नीचे ले जाने वाला ये मतलब है इसी अमनाताम्म काम क्या थे इस प्रकार कही गई क्या असत असत के के समान समान देखो इस इस इस प्रकार प्रकार प्रकार स्वात्मानम कही है कहे गए असत के समान अपने को करने वाला असत के समान अपने को करने वाला या इस प्रकार अपनी आत्मा को असत के समान करने वाला अपनी आत्मा को असत के समान करने वाला अपनी आत्मा को असत के समान करने वाला मतलब अपनी को करने वाला अपनी देखना असत के समान अपनी आत्मा को करने वाला अच्छा है कि अपनी आत्मा को ना जानने वाला क्या मतलब हुआ अपनी आत्मा को ना जानने वाला एक मिनट ये नहीं बात ये भी बात नहीं है नहीं असल ठीक है असतकल्प कर होगा असत के समान लगाइए इस प्रकार कही गई इस प्रकार कही गई क्या है असत कल्पता मतलब असत के समान इस प्रकार कही गई अपने को असत के समान समझने वाला या इस प्रकार कही गई अपने को असत के समान मानने वाला असत के समान करने वाला ज्यादा अच्छा है अपने को असत के समान करने, करने वाला वो तो क्या होता है कि इस देश से निकलने के बाद में प्रकाश रहित लोगों को है। और असुविधा होगी कल पुनः बताएंगे है ना असुविधा होने पर हम आपको पुनः बता देंगे आगे देखेंगे दे पात मुखेना पातक वर्गोप लक्षणम पातक वर्गोप लक्षणम इदम दे है ना इसको टिप्पणी के सारे समझेंगे आप दे पाठ मुखे देखिए धातु उसके रूप चलते हैं तो पथ धातु गति पथ धातु का गति अर्थ होने से पद धातु का क्या पथ पथ गति अर्थ में धातु पथ धातु का गति अर्थ होने से और ध्यान देना गति अर्थ वाली धातु का प्राप्ति भी अर्थ होता है प्राप्ति भी तो पद धातु का गति अर्थ होने से यहाँ पर देव पात का नाम है देव प्राप्ति देव पाठ का क्या प्राप्ति है दे हाँ, तो मूल में जो देव पाठ मुखेन है ना तो मुखेन द्वारा देव पात के द्वारा मतलब देव प्राप्ति के द्वारा देह प्राप्ति के द्वारा अच्छा और देव प्राप्ति कैसे होती तो बता ये देखना सही ही करते क्योंकि देह प्राप्ति देह प्राप्ति अज्ञान के अधीन कर्मो से जन्म है अज्ञान आयत कर्म करता अज्ञान के अधीन कर्म से हाँ अज्ञान के अधीन कर्म में ध्यान देना अपने आत्म स्वरूप को न जानने के कारण व्यक्ति क्या करता है कि पूर्ण पाप रूप कर्म करता है शुभ शुभ सुब कर्म क्यों करता है अपनी आत्मा को यदि अपनी आत्मा का ठीक ठीक ज्ञान हो तो पूर्ण पाप रूप कर्म नहीं करेगा तो ईश्वर की आराधना ईश्वर की आराधन कर्म करेगा पूर्णता के जनक कर्मों को नहीं, नहीं, नहीं करेगा क्योंकि दोनों प्रकार, प्रकार के कर्म बंधन का है ठीक है तो दे की प्राप्ति होती है तो कर्म कृपा कर देह की प्राप्ति कर्म से जन्म क्या है देह की दे तो प्राप्ति देह की प्राप्ति कर्म से जन्म है और कैसे कर्मों से जन्म जो कर्म अज्ञान के अधीन है न अज्ञान के अधीन क्या है और यदि ठीक है मतलब अपने तो अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते हैं अपने को परमात्मा का फेस नहीं जानते हैं तो अज्ञान हो गया ना तो अज्ञान के अधीन व्यक्ति कैसे कर्म करेगा सुबह सुबह कर्म करेगा उससे और जो कर्म अज्ञान के अधीन नहीं है तो थीख थीख समझ करके की ईश्वर आर की आराधना के अंग रूप से करेगा तो किन्या अधिक हो जाएगी लगाइए क्योंकि अज्ञान के अधीन कर्म से जन्म है कर्म घेन अर्थ है की दे प्राप्ति के द्वारा किसके द्वारा? तो प्राप्ति के और कई और देव प्राप्ति कैसे अज्ञान के अधीन कर्म से जन्म है जन्य। तो देह प्राप्ति के द्वारा या दि, पातक पातकर्मा पातक वर्ग है ना देव प्राप्ति के द्वारा जो विविध प्रकार के पातक वर्ग हैं, या पाप समूह है, है पाप समूह है तो देव प्राप्ति के द्वारा ही तो सब क्या है होते हैं देह की प्राप्ति होने से क्या होते हैं सब पाप होते हैं कैसे देह की प्राप्ति होने से जो अज्ञान के अधीन कर्म से जन्म अज्ञान के अधीन कर्म से जन्म जो वे है तो उससे क्या होते हैं विविध प्रकार के पाफ, पाफ होते हैं। पातक वर्ग वर्ग यानम उपलक्षण उपलक्षणम काम या आत्महन उनका सूचक है बोधक है मूल में आइये ध्यान देना की जो कोई आत्मा का हनन करने वाले लोग है आत्मा का हाँ वे मर करके प्रकाश रहित तो लोगों को जाते हैं तो आत्मा का हनन करने वाले तो यहाँ आत्महन हो गया ना आत्मघाती किसे कहेंगे आत्मा का हनन करने वाले को तो आत्महनन किसका बोधक है अन्य पातकों का पातक करते पाप पाप समूह का बोधक है उपलक्षणम करते दुत कम या बोध कम तो कैसे देव प्राप्ति के द्वारा होने वाले देव प्राप्ति के द्वारा होने वाले देव प्राप्ति के द्वारा होने वाले पाप समूह का बोधक इदम से लेना है आत्म आत्महनन बोधक है कौन बोधक है आत्म इदम इधम आत्म आत्महनम आत्मा का हनन ये किसका बोधक है सातक वर्ग का है ना पाप समूह का बोधक है और पाप कैसे होंगे वो देव प्राप्ति के हाँ देव प्राप्ति के द्वारा होने वाले के द्वारा होने वाले पातक समूह का पाप समूह का बोधक है आत्मन सबको पता इस तो, तो आत्मा का हनन करने वाले लोग कहा जाते हैं नरक लोगों को कौन जाते हैं आत्मा का हनन करने वाले आत्मा का हनन करने वाले तो आत्मा का हनन करने वाले का क्या पाप हो गया आत्मा का हनन करना हनन आत्मघाती के, आत्म के द्वारा क्या पाप होगा आत्मा का हनन ठीक है और ये आत्महनन जो पाप है ये अन्य पापों का भी बोधक है अन्न पाप जैसे चोरी होती है मिथ्या भाषण होता है अन्य शरीर से जो पा, पर पाप हो जाते हैं सब प्रकार के पाप ले लेना, ले। सब प्रकार के पाप थे? ले लेना, ले ले केवल आत्मा का हनन करना रूप पाप करने वाले उन लोगों को जाते हैं इतना ही नहीं है मतलब सभी प्रकार के पाप, पाप, पाप करने वाले वहां जाते हैं मतलब हुआ यहाँ जना है ना तो जना का है जनी मनता का क्या है जनि क्या भव्य धातु है मतलब उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं जन उत्पन्न होने वाले वो क्या कहते हैं जन जनिमनता का अर्थ है की जन्म लेने वाले उत्पन्न होने वाले जन्म लेने वाले और जो जन्म लेगा वो संसरण करेगा ना विचरण करेगा ना तो इसका क्या हो गया जनी जनाकर्थ है जना जनी मनता जनिमनता संसरण का मतलब संसरण करने वाले संसरण करने वाले मतलब एक योनी से दूसरी योनी में जाने वाले एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने वाले एक लोग ऐसी दूसरे लोग में जाने वाले एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने वाले जनाकर जनी बनता अर्थात संसरण करने वाले कौन प्राणी, प्राणी।, प्राणी। संसरण करने वाले कौन हो गए प्राणी, प्राणी, प्राणी हो गए अच्छा। हाँ। देखो। ये ना? को जानता है यदि ऐसा नहीं है तो वो असख्य हो जाता है वो असत्य के समान हो जाता है कैसा हो जाता है के समान ये वेदांतिक स्वामी के अनुसार है क्यों क्योंकि असत किया है ना इससे मालूम होता है एवं अर्थ इन्होंने कल्प मतलब समान किया है इस प्रकार कही गई इस प्रकार कही गई असत्य के समान स्थिति में अपनी आत्मा को ले जाने वाले ऐसा कर लो क्या इस प्रकार कही गयी असद के समान स्थिति में असद के समान अपनी आत्मा को ले जाने वाले इस प्रकार कही गई, के आप्मा आप्मा असद के समान स्थिति में अपनी आत्मा को, असत के समान स्थिति में रहते हुए भी न रहना जैसा है वो नहीं जानता है परमात्मा को नहीं जानता है तो रहते हुए भी न रहने रहते हुए और कैसे न रहने इसे असत के समान स्थिति में ले जाने वाले इस प्रकार कही गयी असत के समान स्थिति में अपनी आत्मा को ले जाने वाले ठीक है आत्मघाती कौन है आत्महन का में आत्म है ना सब गाया है ना आत्मन का थे आत्मघाती आत्मघाती मतलब आत्मा का हनन करने वाला आत्मा है ना तो आत्मा का हनन ये अन्य पापों का उपलक्षण है, है ना सभी प्रकार के पाप करने वाले ठीक है थीवे? तो वो क्या है कि मर करके उन लोगों को प्राप्त करते हैं उन लोगों को जाते हैं इसमें ये वो हो गया ना